रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक तिरपनवा भाग के एस कृष्णन अठारह से 1961 तक करिया मणिकम श्रीनिवास कृष्णन का जन्म 4 दिसंबर अठारह को तमिलनाडु में तिरुनलवेली जिले के वाट्रप गांव में हुआ था उनके पिता विद्वान थे और तमिल व संस्कृत भाषाओं में पारंगत थे। कृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव एवं पास के शहर श्रीविल में हुई स्कूल में उनकी भेंट एक प्रेरित शिक्षक सी सुब्रमण्य अयर से हुई कृष्णन के अपने शब्दों में में मुझे हाई स्कूल में विज्ञान विज्ञान विषय से प्रेम हुआ। मेरे शिक्षक कोई पेशेवर वैज्ञानिक नहीं थे, परंतु को स्पष्ट और रोचक तरीके से समझाने में उन्हें महारत हासिल थी उनके पाठ न केवल हमारे मन में गहराई तक उतर जाते थे वरन विज्ञान के बारे में और अधिक जानने की भूख भी जगाते थे चाहे कोई भी विषय को भौतिकी भूगोल अथवा रसायन विज्ञान श्री अय्यर के पढ़ाने का अंदाज विलक्षण था वे सिर्फ किताब से नहीं पढ़ाते थे वे सरल प्रयोग दिखाते थे, थे और हमें भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते थे शाला में एक बार कृष्णन से आर्कमेडिस के के सिद्धांत पर एक निबंध लिखने लिए कहा गया। इस कार्य में कृष्णन ने घनत्व मापने का खुद बनाया एक उपकरण भी जोड़ दिया बाद में उन्हें जानकर आश्चर्य हुआ कि वह उपकरण पहले ही ईजाद हो चुका था और वह निकोलस हाइड्रोमीटर के नाम से जाना जाता था कृष्णन का शायद यह पहला स्वतंत्र शोध था कृष्णन ने 1914 से उन्नीस के बीच मद्रास स्थित अमेरिकन कॉलेज में पढ़ाई की बाद में उन्होंने मद्रास क्रिश्चन कॉलेज में दाखिला लिया जहां में एक योग्य छात्र के रूप में उन्होंने भौतिक विज्ञान का पुरस्कार जीता। अगले दो सालों तक कृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग में सहायक शिक्षक का काम किया दोपहर भोजन की छुट्टी में वे अनौपचारिक चर्चा आयोजित करते जिनमें छात्र भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के किसी भी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होते थे यह गोष्ठिया इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि आसपास के महाविद्यालयों के छात्र भी इनमें भाग लेने लगे 1920 में स्थित सौर भौतिकी यानी सोलर फिजिक्स ऑब्जर्वेटरी में काम करने के लिए कोड़े के नाम की सिफारिश की गई और वे जाने को तैयार भी थे परंतु किसी कारण बात बनी नहीं ये तरह से यह अच्छा ही हुआ और इससे भौतिक विज्ञान को निश्चित ही बहुत अधिक लाभ हुआ